शो टॉक प्रेम नदी के तीरा नंबर सिक्स क्या ये बात करनी क्या करते बात करेंगे लोजी ऐसा होने का कारण है थोड़े नहीं बहुत कारण एक तो धर्म सदा ही नई चीज सदा धर्म सदा ही नई चीज है धर्म कभी पुराना नहीं पढ़ता पढ़ ही नहीं सकता लेकिन हमारी सब मान्यताएं पुरानी पड़ पा जाती धर्म तो सदा नया है लेकिन मान्यताएं सब पुरानी हो जाती इसलिए जब भी धर्म फिर से जागृत होगा फिर से कभी भी किसी व्यक्ति से प्रकट होगा तब मान्यताओं वाले सभी व्यक्तियों को अड़चन और कठिनाई होगी ऐसा एक दफा नहीं होगा हमेशा होगा चाहे कृष्ण पैदा हो तो उस जमाने का जो पुरोहित है उस जमाने का जो तथाकथित सोकाल रिलीजस आदमी वो कृष्ण के खिलाफ हो जाए वो इसलिए खिलाफ हो जाएगा कि उसके पास तो पुरानी मान्यताएं हैं, और ये आदमी धर्म को फिर नया रूप देगा ये नया रूप उस अंधे आदमी की पकड़ में नहीं आएगा उसको ये भी पता नहीं चलेगा कि वो जिसे बचा रहा है वही अधर्म है और जिसके खिलाफ लड़ रहा है वह धर्म उसे यह पता नहीं चलेगा उसे तो पता चलेगा कि मैं जो पकड़े हुए था वो ठीक था और अब कोई आदमी उसे गलत किए दे रहा इसलिए है इसलिए ये जो तथाकथित धार्मिक आदमी है सो कॉल रिलीजस है ये अधार्मिक से ना लड़ेगा कभी भी ये सदा धार्मिक से ही लड़ेगा अधार्मिक से इसको कोई डर नहीं मालूम पड़ेगा लेकिन धार्मिक से इसको डर मालूम पड़ेगा तो चाहे कृष्ण हो चाहे क्राइस्ट हो चाहे नानक हो चाहे कोई भी हो जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में फिर से धर्म का जागरण होगा तब फिर धर्म नए रूप में जन्मेगा नई भाषा लेगा नए आकार लेगा और पुराने आकार जो आदमी पकड़े बैठे हैं जो सिर्फ आकार रह गए हैं जड़ हो गए मर गए उनसे टक्कर शुरू हो जाए अगर आज फिर नानक पैदा हो जाए तो आप ये मत समझना कि सिख उनसे नहीं लड़ेगा सिख भी उनसे लड़ जाएगा क्योंकि नानक फिर नई भाषा बोलेंगे 500 साल का फर्क पड़ जाएगा 500 साल में नानक फिर नई भाषा बोलेंगे सिख भी लड़ जाएगा वो भी कहेगा ये क्या बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है एक बहुत प्रसिद्ध दोस्तवस्की ने कहानी लिखी दोस्त वस्की ने लिखा है कि जीसस क्राइस्ट ने अठारह साल बाद सोचा कि अब तो सारी जमीन पर आधे लोग ईसाई हो गए अब अगर मैं जाऊं तो ठीक से स्वागत होगा क्योंकि जब मैं गया था तब तो एक ईसाई न था सब यहूदी थे उन्होंने मुझे फांसी लगा दी अब तो आधी जमीन पर मेरे अपने आदमी सारी जमीन चर्च से भर गई तो अब तो मेरा स्वागत ही स्वागत है अब तो जो मैं कहूंगा लोग तत्काल राजी हो जाएंगे अब ठीक वक्त उस कहानी में जीसस उतरते हैं और जेरुसलम में जहां बड़ा चर्च है उनका उसके सामने खड़े हो गए सुबह है रविवार का दिन चर्च से लोग निकल रहे हैं लोगों ने देखा कि ठीक जीसस जैसा आदमी खड़ा है तो लोगों ने भीड़ लगा ली और लोगों ने कहा कि रूप रंग तो बिल्कुल ठीक बनाया बिल्कुल जीसस जैसे एक तरह मालूम करते जीसस ने कहा कि नहीं नहीं तुम समझे नहीं मैं जीसस ही हूं और मैं फिर से आया हूं क्योंकि अब तो मेरे प्रेम करने वाले लोग हैं तुम भी मुझे नहीं पहचान पा रहे क्योंकि तुम मेरी ही प्रार्थना करके निकल रहे हो चर्च से उन्होंने कहा कि छोड़ो मजाक गंभीर हो जाएगा मामला हमारा पुरोहित बाहर निकलने वाला आर्च प्रीस्ट अगर उसने देख लिया तो सजा पाओगे, कि जाओ पर उन्होंने कहा कि वो तो मेरा ही पुरोहित वो भी मुझे नहीं पहचानेगा तभी पुरोहित आ गया कोई पत्थर फेंकने लगा कोई कंकड़ कोई गाली बकने लगा कि यह आदमी हमारे जीसस का अपमान कर रहा है जीसस बन के दूसरा आदमी जीसस कैसे हो सकता है हो गए एक दफा वो यूनिक अब दोबारा कोई आदमी वैसा नहीं हो सकता ये आदमी मखौल उड़ा रहा है जीसस के लिए एक आदमी ने आदर नहीं दिखाया वो जो आर्च मंदिर से निकला सारे लोगों ने झुक के उसके प्रणाम करके उसके पैर छूए जीसस बहुत हैरान हुए कि मेरे पुरोहित के पैर छूए जा रहे हैं और मैं खड़ा हूं मेरी मजाक उड़ाए जा रही तब तो मैंने समझा था पुरोहित दूसरे का है अब तो अपना ही है पर कम से कम पुरोहित तो पहचानेगा उस पुरोहित ने ऊपर आंख उठाए का बदमाश नीचे उतर ये काम बहुत ही पापपूर्ण कि कोई आदमी जीसस की तरह बन के खड़ा हो जाए वो इकलौता बेटा है परमात्मा का दूसरा कोई उसका मुकाबला नहीं और लोगों से कहा पकड़ो इस बदमाश को यह हमारे धर्म की मजाक उड़ा रहा है जीसस ने कहा तुम भी मुझे नहीं पहचाने तुम मेरे सबसे बड़े पुरोहित हो वो जो क्रास तुम लटकाया हो वो मेरा है तुम भी मुझे नहीं पहचाने उसने कहा मैं ठीक पहचान गया लेकिन तब तक तो उसके हाथ बांध दिए गए जीसस को जाके कोठरी में बंद कर दिया गया जीसस बहुत हैरान हैं कि ये दूसरे की कोठरी थी जब अठारह साल पहले बंद किया गया था ये अब अपनी कोठरी लेकिन अपना पुरोहित भी ऐसा करेगा तब जीसस सोचते हैं कि पुरोहित सदा ऐसा करेगा वो किसका है इससे फर्क नहीं पड़ता आधी रात को दरवाजा किसी ने खोला दिया भीतर लेके वो पुरोहित अंदर आया दिया रख के जीस उसके चरणों पर गिर पड़ा और उसने का पहचान तो मैं उसी वक्त गया था लेकिन तुम सदा के डिस्टर्बर तुम सब गड़बड़ कर दो तुम सब हमने जमाया 1800 साल में अब सब बिल्कुल ठीक चल रहा अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं हम तुम्हारा काम तुम्हारा रिपिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक से कर तुम्हारे और हमारे तुम्हारे और जनता के बीच में हम पूरा काम कर रहे हैं अब तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं अन्य था तुम फिर सब गर्ब कर दोगे तुम्हें पहचान गया था बनी भांति लेकिन भीड़ में हम तुम्हें नहीं पहचान सकते एकांत में हम तुम्हें पहचान लेंगे भीड़ में तुम आए तो मुझे मजबूर मत करना नहीं तो हमें तुम्हें फिर सूदी लगानी पड़ेगी यू हर द ओल्ड डिस्टर्बर वो तुम सदा के उपद्रवी क्योंकि तो तुम फिर वही गड़बड़ बातें करोगे जिनसे कि सारा जमा जमाया अस्त व्यस्त हो जाए तो जो कठिनाई है वो ये है कि जब भी हम एक मान्यता को पकड़ लेते हैं जब हम पकड़ते हैं तब तो उस मान्यता का जीवित व्यक्ति साथ होता है लेकिन वो व्यक्ति तो विदा हो जाता है हमारे पास तो उस जैसा कोई अनुभव नहीं होता सिर्फ उसके शब्द रह जाते और उन शब्दों का अर्थ हम निकालते जब नानक की वाणी में आप अर्थ निकालते हैं तो इस भूल में कभी मत पड़ना कि नानक का अर्थ है ये नानक का तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि नानक का अर्थ नानक की हैसियत का आदमी ही निकाल सकता है। आप नहीं निकाल सकते आप जो भी अर्थ निकालेंगे वो गलत होने वाला है आप कितना ही अच्छा अर्थ निकालेंगे वो आपसे ही निकलेगा और आपकी चेतना का जो तल है आपकी कॉन्सियसनेस जहां तक है उतना ही अर्थ होगा उससे ज्यादा नहीं हो सकता नानक विदा हो जाएंगे नानक को प्रेम करने वाला आदमी रह जाएगा और ऐसे लोगों को प्रेम करने वाला तो मिल ही जाएगा ये जो प्रेम करने वाला है इसके पास शब्द रह जाएंगे याद रह जाएगी वो उसको सजा के संवार के रख लेगा रखनी ही चाहिए लेकिन उसमें से जो भी अर्थ वो निकालेगा वो उसके अपने होंगे और कल अगर नानक फिर वापस लौट आए तो नानक जो अर्थ निकालेंगे वो वही नहीं होने वाले जो अनुयायी ने निकाले थे फिर झगड़ा उससे ही खड़ा हो जाए झगड़े की जो कठिनाई है वो कांसियसनेस के लेयर्स की कठिनाई है वो इतनी बड़ी कठिनाई है जिसका कोई हिसाब नहीं और तब हम फिर लड़ जाएंगे कि तो गलत बात हो गई क्योंकि अब देखिये मजा ये बहुत मजे की बात है लेकिन कैसी चेतना बदलती है और कैसी दिक्कत आती है नानक को हम गुरु कहेंगे जबकि नानक का कुल जोर कुछ जोर इस पर है कि आप शिष्य हो उनके गुरुों ने बेजोर जरा भी नहीं हो जोर है कि आप शिष्य हो वो शिष्य से ही सिख बना सिख कोई धर्म नहीं है वो सिर्फ डिसाइपलशिप वो कोई रिलीजन नहीं वो कोई पंथ नहीं सिख का मतलब है वो आदमी जो शिष्य होने को तैयार है, दी एटीट्यूड ऑफ डिसाइपलशिप जिसमें जो सीखने को तैयार है वो सिख है तो जोर तो इस पर है कि आप शिष्य बने लेकिन हम शिष्य तो नहीं बनेंगे हम उनको गुरु बना लेंगे ये बिल्कुल उल्टी बात इसमें बहुत फर्क है इसमें जमीन आसमान के फर्क हैं जब हमें शिष्य बनना पड़ेगा तो हमें बदलना पड़ता है और जब हम दूसरे को गुरु बनाते तो हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं रह जाती सिर्फ पूजा करना काफी होता है शिष्य बनना बड़ी मुश्किल की बात है गुरु बनाना बहुत आसान मामला है आपको कुछ नहीं करना पड़ता वो दूसरे का मामला है एक आदमी को आप गुरु कह देते हैं आप निपट गए आपने आदर दे दिया बात समाप्त हो गई लेकिन अगर आपको शिष्य बनना हो तो आपको पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी वो कठिन मामला है शिष्य बनना बहुत कठिन गुरु बनाना बहुत आसान क्योंकि गुरु बनाने ज्यादा आसान हो क्या होगा क्योंकि गुरु बनाने में आपको कुछ भी नहीं करना है आपका कोई संबंध नहीं है गुरु बनाने सारा जोर सदा उन लोगों का जोर जो जानते हैं इस बात पर है कि आप सीखो लेकिन हमारा जोर यह है कि आप सिखाने वाले हो हमारा जोर तत्काल बदल जाता है हम फॉरन कहते हैं कि तुम हो गुरु हम तुम्हें आदर देते हैं अब ये बड़ी मजे की बात है कि नानक तो कम से कम गुरु बनने को राजी नहीं हो सकता दुनिया का कोई भी वो आदमी जो गुरु की हैसियत का है यानी जो गुरु बन सकता है वो गुरु बनने को राजी नहीं होगा और जो गुरु बनने को राजी होगा वो गुरु बनने की हैसियत का नहीं होता जो भी आदमी गुरू बनने की स्थिति में है वो तो कहेगा परमात्मा गुरु वो तो कभी बीच में खड़ा नहीं होगा और जो आदमी गुरु बनने की हैसियत में नहीं है वो कहेगा मैं गुरु और अगर परमात्मा तक जाना है तो मुझसे जाना पड़ेगा तो इस तरह के लोग तो गुरु बनना ना चाहेंगे इस तरह के लोग सिर्फ शिष्य बनना हमें सिखाना चाहेंगे अब ये भी बड़े मजे की बात है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को गुरु मान लें तो आपके शिष्यत्व की सीमा बन जाती फिर आप उसी से सीखते हैं दूसरे से नहीं सीखते लेकिन अगर आप सिर्फ शिष्य बन जाएं, तो आप सारे जगत से सीखते हैं किसी एक से सीखने का सवाल नहीं इसलिए शिष्य होना बहुत इन्फिनेट बात है और गुरु बनाना बहुत फाइनेट रिलेशनशिप है उसमें एक, -एक आदमी से हम संबंध जोड़ रहे हैं और जब हम एक को गुरु बनाएंगे तो उससे जरा भी कोई भिन्न होगा तो उससे दुश्मनी हो जाएगी उसके विपरीत होगा तब तो पक्की दुश्मनी हो जाएगी लेकिन अगर हम सिर्फ शिष्य भाव रखते तो भिन्न से क्या दुश्मनी विपरीत से क्या दुश्मनी हम दोनों से सीख लेंगे हम दोनों से ही सीख लेंगे जो जहां से मिल जाएगा वहां से सीख लेंगे अंधेरे से भी सीख लेंगे उजाले से भी सीख लेंगे मस्जिद से भी सीख लेंगे मंदिर से भी सीख लेंगे पुरान से भी सीख लेंगे बाइबल से भी सीख लेंगे लेकिन अगर एक बार हमने कह दिया कि कुरान ही बस तो फिर हम गीता से नहीं सीखेंगे फिर कठिनाई होगा फिर मुश्किल होगा ये जो गुरुग्रंथ है इसमें उस समय के सभी ज्ञानियों के वचन लेकिन क्लोज्ड हो गया ये खतरा हो इसमें ज्ञानियों के वचन संग्रहित होते ही चले जाने चाहिए क्लोज्ड हो गए उस वक्त तो बिल्कुल ओपन किताब है उस वक्त जितने ज्ञानी थे उन सब के वचन संग्रहित हैं ये बड़ी अद्भुत घटना है इसलिए गुरूग्रंथ को मैं मानता हूं कि जिस दिन वो क्लोज हो गया उसी दिन नुकसान हो गया वो क्लोज नहीं होना चाहिए वो ओपन होनी चाहिए असल में मतलब ही इतना है नानक का जोर ही ये है कि आप शिष्य बनो और जहां सीखने मिल जाए वहीं से सीख लो क्योंकि जहां भी सीखने मिल जाए वहीं परमात्मा है कहां से सीखते इसका कोई सवाल नहीं वो फरीद के वचन से सीखते हो कि नानक के वचन से सीखते हो कि कबीर के वचन से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से सीखते हैं इससे कोई संबंध नहीं जिस दिन गुरू ग्रंथ बंद हो गया क्लोज हो गया अब उसमें जोड़ा नहीं जाता उसी दिन से नुकसान हो गया मेरा मानना उसको ओपन होना वो अभी भी खुला होना चाहिए अभी भी ज्ञानियों की वाणी उसमें जुड़ती ही जानी चाहिए उसका कोई एंड नहीं होना चाहिए तभी वो गुरू ग्रंथ रहेगा नहीं तो नहीं रह जाएगा वो क्लोज हो गया अब उसके विपरीत व भिन्न पढ़ने वालों को हम समा ना अब वो किताब छोटी हो जाएगी अपने वक्त में बड़ी किताब थी खुली किताब थी अब नहीं रहती, अब हमने बंद कर दी अब उस जमाने का ज्ञानी तो समाविष्ट हो गया अब उसके बाद का ज्ञान अब बाद के ज्ञानी को हमें विचार करना पड़ेगा तो हमसे मेल खाता है कि नहीं खाता और जिस दिन हम ये तय करने लगे कि वो हमसे मेल खाए तब हम मानेंगे उसी दिन भूल होनी शुरू हो गए क्योंकि जो जगत है कि ये सारा का सारा जगत इसमें कुछ भी विरोधी नहीं है इसमें विरोध दिखाई पड़ सकता है इसमें विरोधी कुछ है नहीं और जहां जहां हमें विरोध दिखाई पड़ता है वहां वहां भी हमारी भूल से ही दिखाई पड़ता है अन्यथा इस जगत की पूरी की पूरी व्यवस्था पोलोरिटीज को निर्मित करके चलने की है ऋण है और धन है और दोनों के जोर से बिजली चल रही है अगर बिजली एक दफे तय कर ले कि हम ऋण से ही चलेंगे और धन से नहीं चलेंगे तो उसी दिन बंद हो जाए पूरा का पूरा जीवन जो है विरोध से बना हुआ है रात है और दिन है ठंड है और गर्मी जन्म है और मृत्यु यहां सब चीजें समाविष्ट हैं यहां राम और रावण हमें अलग अलग दिखाई पड़ते हैं परमात्मा में दोनों इकट्ठे और राम नहीं हो सकते रावण के बिना और रावण भी नहीं हो सकता राम के बिना तो जिसके बिना आप ना हो सकते हो वो आपका विरोधी नहीं क्योंकि तो उसके बिना आप हो ही नहीं सकते तो वही आपका आधार है होने का तो नानक जैसे व्यक्ति किसी को रोकेंगे नहीं वो इतना ही कहते हैं तुम सीखने के लिए खुले रहो सिख का मेरे लिए मतलब ये है वो सीखने के लिए खुला और अगर उसे कहीं भी सीखने को मिल जाए तो सीखने की तैयारी हो बड़ी कठिन बात है सीखने की तैयारी क्योंकि अक्सर मन हमारा सिखाने का होता है सीखने का नहीं होता गुरु होना बहुत आसान बात है शिष्य होना बहुत मुश्किल बात है गुरु तो कोई भी होना चाहता है जहां भी मौका मिल जाए आदमी गुरु बन जाता है शिष्य बनना बहुत ही कठिन माहौल है एक फकीर हुआ सूफी एक राह से रहा और एक छोटा सा बच्चा दिया लेके जा रहा है ाम और उससे पूछता तूने ही जलाया तो वो बच्चा कहता है मैंने ही जलाया ज्योति तेरे सामने आई तो वो कहता मेरे सामने आई तो वो ये पूछता है ये ज्योति कहा से आई तो वो बच्चा फूक मार के दिया बुझा देता और उस सूफी फकीर से पूछता है आपके सामने ही ज्योति चली गई आप बताने कहा चली गई अगर आप बताएं कहां चली गई तो फिर मैं भी कोशिश करूं बताने की कहां से आई तो वो सूफी फकीर उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहता मैं गुरुओं की तलाश में और एक गुरु तू भी मिला तूने भी मेरे मन में एक और द्वार खोल दिया अनंत का और अज्ञात मैं तो मजाक नहीं पूछ रहा लेकिन मजाक गंभीर हो जाएगी ये ना सोचा वो तो मुझ पर लौट पड़ेगी ये न सोचा जब वो सूफी फकीर मर रहा था तो उससे किसी ने पूछा कि तुमने किस किस से सीखा कौन कौन तुम्हारे गुरु उसने कहा गिनती बतानी मुश्किल है उसमें कई लोगों के नाम गिनाए उसमें इस बच्चे का नाम भी गिनाया है कि उस बच्चे का नाम मुझे पता नहीं क्योंकि तो फिर मैं उससे नाम पूछने की हिम्मत ना कर सका एक घटना के बाद क्योंकि कहीं वो कुछ और उल्टा सीधा न कर फिर मैंने हिम्मत नहीं की उससे पूछा को शिष्यत्व ये परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया तो प्रकीर्ति मरते वक्त स्मरण करना आध्यात्मिक जीवन में गुरु तो होता ही नहीं शिष्य ही होते और जहां जहां गुरु जोर हो जाता है वहां वहां आध्यात्मिक जीवन तो समाप्त हो जाता है पॉलिटिक्स शुरू हो जाता इसको बड़ी ठीक से समझ लेने की जरूरत है यानी हमें यह ख्याल में आता है कि शिष्य जब होगा तो गुरु तो हो गई गुरु को गुरु होने का पता नहीं होना चाहिए और शिष्य को शिष्य होने का पता होना चाहिए अगर गुरु को पता हो गया कि मैं गुरु हूं तो बात ही खराब होगी वो तो गुरु ना रहो तो एक अहंकार की पूजा होगी वो हो तो एक अहंकार होगा वो तो गुरु और गुरूडम खड़ी हो जाए शिष्य को पता होना चाहिए कि मैं शिष्य हूं और ये उसे सदा पता होना चाहिए कि उसे 24 घंटे पता होना चाहिए कि मुझे सीखना है सीखना है सीखना है मैं अज्ञानी हूं मुझे पता नहीं और जहां सीखने को मिल जाए उसे सीखते तो नहीं आना चाहिए ये जो स्थिति होगी ये धार्मिक व्यक्ति ऐसा धार्मिक व्यक्ति अगर पृथ्वी पर पैदा हो जाए जिसकी सदा कोशिश की गई लेकिन पैदा नहीं हो पाता अगर पैदा हो जाए तो फिर लड़ाई नहीं होगी फिर लड़ाई नहीं होगी अगर मैं कुछ कह रहा हूं और आप में सिर्फ सीखने की भावना और कामना है तो आप सुन लेंगे समझ लेंगे विदा हो जाएंगे कुछ सीखने जैसा होगा सीख लेंगे कुछ सीखने जैसा नहीं होगा तो नहीं सीखेंगे लेकिन अगर आप पहले से ही सीखे बैठे हुए हैं और पक्का माने बैठे हुए हैं कि आपको तो पता ही चल गया है कि ज्ञान क्या है तो फिर टक्कर हो जाएगी फिर कठिनाई हो जाएगी आप कहेंगे नहीं ये तो ठीक नहीं और मजा ये है कि क्या ठीक है उसका अगर हमें पता ही हो तब तो कोई अड़चन नहीं उसका हमें पता ही नहीं लेकिन क्या ठीक नहीं ये कहने को हम सदा तैयार हैं एक अभी एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था रूस में ऑस्पेंसकी एक फकीर था यूनानी गुरजीफ उसके पास गया तो उसने कहा कि मुझे कुछ सवाल पूछने तो गुरुजीफ बहुत अद्भुत आदमी था थोड़े से अद्भुत आदमी इस 50 साल में थे उनमें एक था तो उसने कोरा कागज उठाकर ऑस्पेंसकी को दे दिया और कहा कि मैं जानता हूं तुम बड़े विद्वान हो बड़ा नाम है बड़ी किताबें लिखी हैं तो पहले तुम इस कागज पे ये लिख दो कि तुम्हें जो जो पता है वो तुम लिख दो ताकि उसकी मैं बात न करूं और तुम्हें जो पता न हो उसकी बात करनी ले तो बेकार समय जाया होगा ये बात तो ठीक लगी तो आज प्रिंस के कोष ने कहा कि बगल के कमरे में चले जाए इस कागज पर लिख लाए दो तरफ जो पता है वो अपन छोड़ ही देंगे और जो पता नहीं उसकी बात कर लेंगे आज पेंस की ने लिखा है कि पहली दफे जिंदगी में मुश्किल न ना पड़ा लिखने बैठू ईश्वर तो लिखा ना जाए क्योंकि पता तो नहीं आत्मा तो लिखा ना जाए क्योंकि पता तो नहीं फिर तो कोरा कागजी वापस दे देना पड़ा तो मुझे तो कुछ भी पता नहीं तो आज पेंस की ने कहा कि तुझ में सिर्फ गुरजीत ने कहा कि तुझमें शिष्य होने की क्षमता अब तू बैठ तेरे पास सिखाने को कुछ भी नहीं है तो झगड़ा खत्म अब मैं जो कहूं उसको तुझे समझना हो समझ लेना न समझना हो न समझना लेकिन तू ये न कह सकेगा कि यह गलत है क्योंकि तुझे पता नहीं कि सही क्या है इतना पक्का हो गया <laughs> और वर्षों आसपेंस की उसमें रहा लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि ये गलत है गुरुजी अपने वर्षों के साल वर्षों बाद कहा कि आदमी बड़ा अद्भुत इसने वचन निभाया तो न वचन निभाया नहीं तो बात सची समझ में आ गई बात ही ठीक कि जब मुझे सही का पता नहीं तो किसी को गलत कैसे कहता वचन नहीं निभाया बात ही समझ में आ गई अब मैं सीखने की कोशिश करता हूं समझने तो की कोशिश करता हूं और जब समझता हूं और सीखता हूं तो जो सही है उसकी किरणें धीरे धीरे साफ होने लगी लेकिन अच्छा किया आपने कि पहले दिन वो कोरा कागज मुझे पकड़ा दिया नहीं तो मैं कुछ भी न सीख पाता क्योंकि हर बात में मैं कहता कि नहीं ये ऐसा नहीं जिसको सच में डिसाइपलशिप कहे शिष्यत्व कहे उसका कुल मतलब इतना है कि हम अपने अज्ञान के पूरे बोध के साथ खड़े हैं बस इसलिए कहीं भी कोई कह रहा हो कि मुझे पता चल गया है तो हम सुनने को राजी गुरुडम की घोषणा बहुत दूसरी घोषणा है गुरुडम की घोषणा बहुत दूसरी घोषणा है।, है गुरु बनने की चेष्टा में लगा आदमी इस बात में बहुत उत्सुक नहीं है कि आपको सत्य पता चल जाए इस बात में बहुत उत्सुक है कि जो वो कह रहा है वही सत्य मान लिया जाए लेकिन जिसको सत्य पता चल गया है आप मान लें इसका जोर उसमें नहीं रह जाए कोई कारण नहीं और सत्य कहीं माना जा सकता है किसी के कहने वो सिर्फ जाने ही जा सकता वो अनुभव से जाना जा। सारी जो कठिनाई सदा आती रही है वो ये है और ये बड़े मजे की बात है बड़े मजे की बात है कि अगर नानक बुद्ध या कृष्ण और कबीर और क्राइस्ट और मोहम्मद कहीं मिलते हो मोक्ष में तो बड़े हंसते हो इन सब एक ही बात कह गए और वहां इनके पीछे चलने वाले तलवारें लिए खड़े हैं और एक दूसरे की जान पर सवार मगर अगर वो सब भी लौट आए वापिस तो इनको राजी नहीं कर सकते लड़ो रहेंगे कि इनका दिमाग खराब हो गया हम कैसे मान सकते फ्रायड की जिंदगी में एक संस्मरण है बड़ा आदूत है फ्रायड जिंदा था और उसके जिंदा में ही उसका एक बड़ा व्यापक आंदोलन हो गया था साइकोलॉजी सा। उसके बड़े बड़े शिष्य सारी दुनिया में बड़ा एक बौड़ोहित्य फैल गया था तो उसके 20 बड़े सारी दुनिया के खास खास शिष्यों से मिलने आए हुए थे बुरा आदमी हो गया वो बैठा टेबल पर बैठा है 20 उसके शिष्य बैठे और उनमें विवाद हो गया इस बात पर कि फ्राइड ने कोई वचन कहा है उसका क्या अर्थ और वो विवाद करने में ये भूल ही गए कि फ्राइड मौजूद और उससे हम पूछ लें <laughs> वो आदमी बैठा है <laughs> तो वो बैठा है और वो तो विवाद इतना बढ़ गया कि वो कटुता और दुश्मनी बात होने लगी। तो फ्रायड ने उनसे कहा कि मित्रों अभी मैं जिंदा हूं मर नहीं गया लेकिन हैरानी है कि तुम मुझसे पूछते नहीं कि मेरा मतलब क्या है तो जब मैं मर जाऊंगा तब तुम मेरे साथ क्या करोगे उससे देखते मैं अभी हैरान हूं मैं अभी जिंदा हूं और तुम्हारे सामने बैठा हूं तुम मुझसे पूछने की फिक्र ही नहीं कर रहे कि मेरा मतलब क्या है तुम आपस में कर रहे हो कि मतलब क्या है और लड़ रहे हो तो जब मैं मर जाऊंगा अब तुम क्या करोगे वो तो मैं सोच के ही घबराया हुआ बात के सारे के सारे जो हम एक एक आदमी के आसपास ढांचा बनाते हैं वो हमारी समझ का ढांचा है हम अपनी समझ से ऊपर नहीं उठते हम अपनी समझ का ढांचा बनाकर खड़े हो जाते हैं फिर दोबारा सबको प्रकट होगा न मालूम किससे, फिर उस सांचे से टक्कर हो जाएगी अब मजा यह है कि तो जो दूसरा आदमी है कृष्ण का ही काम करेगा नानक का ही काम करेगा लेकिन नानक का मानने वाला है कृष्ण का मानने वाले उससे लड़ जाए वो दुश्मन मालूम पड़ेगा जीसस ने कहा है ये जीसस ने कहा है जब उनको सूली दे जाने की बात चलने लगी और उनको पकड़े जाने लगा तो अब्राहम जो एक बहुत पुराना पैगम्बर हुआ है यहूदियों का पैगम्बर तो जीसस ने कहा है कि अब्राहम जो नहीं था उसके पहले भी मैं था और अब्राहम ने जो कहा है उसी को फुलफिल करने में आया हूं लेकिन कौन सुनेगा उसको क्योंकि अब्राहम का पुजारी उसके मंदिर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई आदमी कहे कि मैं अब्राहम का पहले था और मैं वही कह रहा हूं जो अब्राहम ने कहा था वो नहीं मान सकते इस बात को ये बड़ी का लड़का कहा अब्राहम परमात्मा का अवतार और कहा बढ़ी का लड़का आज फिर अब जीसस बढ़ी का लड़का नहीं रह गया अब जीसस भगवान का बेटा है अब अगर कोई दूसरा आदमी कहेगा तो वो कहेगा कि ये जमार का लड़का ये फलान दुकानदार का लड़का ये भगवान के भगवान से टक्कर लेना चाहता जब भी आदमी में से कोई ज्योति निकलेगी तो वो तो आदमी में से निकलेगी वो आदमी बाई का बेटा होगा तमहार का बेटा होगा दुकानदार होगा कोई होगा कोई होगा लेकिन हजारों साल में जब कहानियां रच जाएंगी तब तक वो भगवान हो चुका होगा और उसके मानने वाले ये मानने को राजी न होंगे कि एक साधारण आदमी और इस तरह की बात कहे और हमारे गुरु के लिए कह दे ये नहीं हो मगर यही उसके गुरु के साथ हुआ था ये उसे ख्याल से नहीं, नहीं। मजे की बात जो है वो ये है कि हम निरंतर वही भूल दोहराए चले जाते हैं अभी भी वही दोहराए चले जाते हैं उसको कोई अंतर नहीं पड़ता हमारी मान्यताएं हमें जकड़ना मान्यताएं जड़ हो जाती हमारी बुद्धि से निकाली गई हो श्रेष्ठ चेतना से आई गई कोई भी बात उसके विपरीत मालूम बढ़ती और वक्त बदल गया होता है नानक जिनसे बोल रहे थे वो पांच साल पहले का वहां वेद का ऋषि जिससे बोल रहा था वो दस हजार साल पुराना वहा दस हजार साल पुरानी भाषा दस हजार साल पुराना प्रतीक दस हजार साल पहले की आदमी की समझ जिनसे बात की जा रही थी वो और जो बात कर रहा था वो वो सब है उसमें दस हजार साल में सब बदल गया है हम मैं चाहूं भी तो वो भाषा नहीं बोल सकता और बोलूं तो किससे बोलूंगी क्योंकि वो आदमी कहाँ है जो उस भाषा को समझेगा मुझे आपसे बात कर है और मुझे आपसे बात करनी सब बदल जाए लेकिन बदलता सिर्फ ढांचा है वस्त्र बदलते हैं रूप बदलते हैं आकार बदलते हैं शब्द बदलते हैं आत्मा सदा वही लेकिन आत्मा को पहचानता कोई नहीं पहचानते हम शब्दों को बुद्ध के जमाने में ऐसा हुआ कि बुद्ध और महावीर एक ही वक्त में और एक ही इलाके में और दोनों के मानने वाले एक का मानने वाला दूसरे पास के पास जाके कहे कि उन्होंने ऐसा कहा उन्होंने ऐसा कहा और दोनों उसी जगह और बड़ी उल्टी बातें दोनों कहे महावीर कहे आत्मा ही सब कुछ और बुद्ध कहे आत्मा तो कुछ है ही नहीं तो सीधा झगड़ा महावीर कहे आत्मा को जान दिया तो परम ज्ञान हो गया और बुद्ध कहें जब तक आत्मा को माना तब तक, तक अज्ञान ये तो बिल्कुल सीधी उल्टी बात एक आत्मवादी और एक अनात्मवादी। सुनने वाला तो सब भी पकड़ेगा तो महावीर को मानने वाला अब भी आत्मा को पकड़े हुए बुद्ध को मानने वाला अनात्मा को पकड़े हुए और उन दोनों को पता नहीं कि वो दोनों एक ही चीज की तरफ इन दो विपरीत शब्दों से इशारा कर रहे हैं हम पूछ सकते हैं कि तो विपरीत शब्दों से इशारा क्यों कर रहे हैं उसका भी कारण कुछ लोग हैं जो आत्मा के शब्द से ही इशारे को समझ सकेंगे और कुछ लोग हैं जो अनात्मा के शब्द से ही इशारे को समझ सकेंगे कुछ लोग हैं जो नाच के ही भगवान को पा सकेंगे और कुछ लोग हैं जो आंख बंद करके भगवान को पा कुछ लोग हैं जो मौन हो के पाएंगे कुछ हैं जो गा के पाएंगे तो जिसने मोन होके पाया वो कहेगा कि मौन हो जाओ भगवान से शब्द मत बोलो सब शब्द छोड़ो जिसने गा के पाया वो कहेगा गाओ और गाना ही हो जाओ बचो ही मत बिल्कुल गीत ही बन जाओ अब ये दोनों बातें उल्टी लगे और जिनके पास सिर्फ शब्द हैं उनके पास झगड़े खड़े रहेंगे यह कहेगा कि नहीं मौन होना पड़ेगा तभी मिलता है और एक कहेगा कि नहीं जब तक गा के शब्द रूप ही न हो जाओ तब तक नहीं मिलेगा अब इनके झगड़े हजारों साल तक चलते रहेंगे और ये दोनों पागल हैं ये कुल इतनी खबर दे रहे हैं कि जिस आदमी ने पाया था उसने अपनी बात कह दी और उसे पाने के हजार रास्ते हजार होंगे ही क्योंकि तो आप अपने रास्ते से आएंगे उस तक मैं अपने रास्ते से आऊंगा उस तक तीसरा कोई तीसरे रास्ते से चौथा कोई चौथे रास्ते से आया हम सब एक जगह नहीं खड़े इतने हमारे यात्रा पथ अलग होने वाले मीरा नाच के पाएगी महावीर नाच के नहीं पा सकते महावीर नाच ही नहीं सकते हम सोच ही नहीं सकते कि महावीर और नाच ये नहीं हो सकता नानक गा के पास सकते हो तंदूरा है ना पास बुद्ध के पास बजाओगे तो कहेंगे बंद करो डिस्टर्बेंस कट कर रहे हो ये नहीं चलेगा फटाऊ ये तम्बूरा यहां अब ये इन दोनों का अपना व्यक्तित्व जिस मार्ग से उसको उपलब्ध हुआ है ये उसकी बात कह जाएंगे और हमारे पास फिर आखिर में तंबूरा रह जाए एक तंबूरा तोड़ने को खड़ा हो जाएगा एक तंबूरा बजाने को खड़ा हो जाएगा और समझ दोनों के पास नहीं होगी कि बात क्या है पहचानना पड़ेगा हमें कि मेरे लिए है राज मेरा, मैं राज में डूब सकता हूं अगर मैं डूब सकता हूं तो ठीक डूब जाऊं अगर मेरे लिए नहीं है तो मैं मौन में ठहर जाऊं मगर ये बड़ी कठिनाई है हजार तरह के हजार तरह की पहुंच है हजार तरह के सब हैं अनंत उसके मार्ग क्योंकि जो स्वयं अनंत है उस तक पहुंचने का एक रास्ता नहीं हो सकता अनंत उसके रास्ते होंगे ये सारी कठिनाई इसलिए जब जैसे मैं अगर एक बात कहूंगा तो इसी को लगेगी कि नहीं तो हमारे रास्ते के विपरीत पड़ गई रास्ते का सवाल नहीं सब रास्ते एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह कि कहां पहुंचा अगर एक ही जगह पहुंचाते हैं तो रास्ते के विपरीत होने से कुछ भी उपद्रव नहीं रहना तो रास्ते विपरीत ध्यान इसका रखो कि पहुंच जाते हैं लेकिन पहुंचने को तो हमें पता नहीं कि कहीं पहुंचता है रास्ता सिर्फ रास्तों का पता है हमारी हालत ऐसी कि जैसे हमें एक बड़ा सर्किल बनाए और उसके सेंटर पर सर्कल से 25 रेखाएं खींचते हम सब सर्कल पर खड़े हुए हमको अपनी अपनी रेखा दिखाई पड़ रही है लेकिन वो सेंटर दिखाई नहीं पड़ता जहां सब रेखाएं जाकर मिल जाए मैं अपनी रेखा पे खड़ा हूं आप अपनी रेखा पे खड़े हैं मेरी आपकी रेखा के बीच बड़ा फासला है मैं कैसे मान सकता हूं कि मेरी रेखा जहां पहुंचेगी वहीं आपकी पहुंचती मैं कहूंगा तुम कभी न पहुंच पाओ तो मैं पहुंच जाऊंगा क्योंकि मेरे आगे एक आदमी पहुंच गया जो कह गया है रास्ते से पहुंचना है आप तुम पागल हम पहुंचे हुए हमारे आगे भी एक आदमी पहुंच गए जो कह गया इस रास्ते से पहुंच जाओ तब झगड़ा सुनिश्चित और ये झगड़ा दुश्मनी से ही भरा हुआ है ऐसा मानने की भी कोई जरूरत नहीं ये झगड़ा बहुत स्वाभाविक बिल्कुल स्वाभाविक तो कोई दुश्मनी करके ही करने जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल स्वाभाविक है उसको लग रहा है कि कैसे पहुंच जाओ उसको लग रहा है कि कहीं तुम किसी को भटका ना दो उसको लग रहा है कि कहीं किसी को तुम बिगाड़ना दो तुम बेचारा रुकावट डाल रहा है कि तुम बिगाड़ ना पाओ अब अब ये उसका उसकी ना समझी तो है ठोक तो उससे पता नहीं कि कितने रास्ते उस तक पहुंच जाते वो बड़ा संकीर्ण रास्ता बना रहा है वो बना रहा है बस मेरी पहुंच पाएगा लेकिन जरूरी नहीं कि दुश्मनी में हो ये जो इतनी समझ साफ हो जाए धीरे धीरे होनी चाहिए दुनिया में अब तो होली बारी तो शायद लड़ने का कारण ही नहीं कम से कम धर्म के मामले में तो लड़ने का कारण नहीं कोई भी कारण नहीं और किसी दिन यह अच्छा वक्त आ सकता है जब आपके पड़ोस में मस्जिद पड़ती हो तो मस्जिद में जाके प्रार्थना करें और मंदिर पड़ता हो तो मंदिर पर करें और गुरुद्वारा पढ़ता हो तो गुरुद्वारा ना कराए और कोई ना पढ़ता हो पास तो अपने घर में बैठ के करने। ये वक्त किसी दिन आता है आना चाहिए ये सबकी चेष्टा ही रही लेकिन ये हो नहीं पाता बल्कि एक नया उपद्रव होता है अब मैं भी जानता हूं कि वो उपद्रव बिल्कुल ही संभावी अक्सर यह होता है कवि तो से नानक ने कहा कि सभी रास्ते उसके तो गुरुद्वारा कोई सिख के लिए नहीं बनाया सिख के लिए नहीं बनाया जो भी मौज चाहे उसकी खोज निकल उसके लिए भी एक दरवाजा द्वार, एक डोर है इसलिए उसको गुरुद्वारा नाम दिया वो बढ़िया है मंदिर से ज्यादा बढ़िया है इट जस्ट डोर ये कोई महल नहीं यहां पहुंचने से भगवान नहीं मिल जाएगा ये सिर्फ एक दरवाजा है जिससे भी मिल सकता है और सबके लिए खुला है क्योंकि दरवाजा अगर भगवान का किसी के लिए बंद हो तो बड़ा कंजूस दरवाजा हो गया कम से कम भगवान का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए सबके लिए खुला कोई भी आ जाए चाहा तो यही था लेकिन ये हो नहीं पाता और अंत में जो होता है वो बहुत उल्टा है वो ये होता है कि जहां 10 लड़ने वाले थे वहां 11 लड़ने वाले हो जाए वो ग्यारहवा और पैदा हो जाए यानी चाह ये था कि यह लड़ेगा नहीं और दस को भी दरवाजा दे देगा अखीर में परिणाम इतना होता है कि एक और ज्ञान में लड़ने वाला हो जाता है और वो कहता है कि यहां यहां से पहुंच जाओ। फिर उसको मिटाने के लिए कल को यहां के बारहवें आदमी को खड़ा करता है तब बारह हो जाता और तेरह हो जा सिर्फ झगड़े की पार्टियां बढ़ती चली जाती हैं और हर नई पार्टी जिस दिन बनाई गई है उस दिन इसलिए बनाई गई है कि बाकी लोगों का झगड़ा मिटा देगी बड़ी मुश्किल की बात लेकिन ऐसा हुआ है और यह भी कुछ अर्थों में स्वाभाविक है जैसे मैं जो कह रहा हूं अगर मुझे आप प्रेम करने लगे तो मैं जानता हूं कि मैं एक पार्टी बना दे सकता हूं अगर वो प्रेम बढ़ जाए तो मैं आपको भी झगड़ा करने वाला एक पार्टी बना दे सकता हूं मेरे जनना चाहते हुए भी वो हो सकता है जैनों का एक सिद्धांत है त्यागवाद उसका, उसका मतलब होता है ये भी ठीक है वो भी ठीक है बड़ा कीमती ख्याल तो है वो ये कहते हैं कि ये भी ठीक है वो भी ठीक यही ठीक है ऐसा कहना ठीक नहीं है इसको वो, इसको वो स्यातवाद कहते लेकिन अगर जैन से पूछो तो वो स्यातवाद के बाबत ही कहेगा कि सतवाद ही ठीक है अभी बड़े मजे की बात है <laughs> अगर कोई कहे स्यातवाद गलत है तो वो ये हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि ये भी ठीक ये हिम्मत जुटा पाएगा अभी बड़े मजे की बात कैसा है आदमी के दिमाग में चलता है सिद्धांत ही कुल इतना है कि कोई कितना ही विपरीत बात कह रहा हो उसमें भी कुछ न कुछ ठीक होगा ही कम से कम एक आदमी भी अगर कह रहा हो दुनिया में तो कम से कम एक आदमी के भीतर का पर तो ही रहा है वो तो कुछ न कुछ तो ठीक होगा ही नहीं तो वो भी, भी नहीं कह पाता बड़े से बड़े झूठ में भी थोड़ा सच होता है नहीं तो बड़े से बड़ा झूठ भी खड़ा नहीं हो सकता उसको खड़ा तो सच पे ही होना पड़ता है खड़ा नहीं हो सकता एकदम गिर जाए कितनी बड़ा झूठ हो उसके नीचे कहीं न कहीं सच की बुनियाद भी हमें खोजनी ही पड़ती नहीं तो वो खड़ा नहीं हो सकता मकान तो हम कितनी बड़ा झूठ का बनाए बुनियाद में सच की कहीं न कहीं ईट रखनी ही पड़ती नहीं तो गिर जाए अरबी में एक कहावत है कि झूठ के पैर नहीं होते पैर उसे सदा सच से ही उधार लेने पड़ते हैं इसलिए झूठ सच होने का सदा दावा करता है जोर से दावा करता है लेकिन वो लंगड़ा है वो चल नहीं सकता एक कदम नहीं चल सकता वो जितना सच का दावा करता है उतनी चल पाता है बस जैसे सच का दावा गिर जाता है वो गिर जाता है इसलिए झूठ बड़ी कोशिश करता है कि मैं सच हूं वो कोशिश इसीलिए करता है कि वो खड़ा हो सके जो हमारी मन की पकड़ है लेकिन ये भी सच है वो भी सच है इसका मतलब ही केवल इतना होता है कि हम सच पर ध्यान रखेंगे हम झूठ की फिक्र छोड़ देंगे और सच को निकाल लेंगे तो उतने को हम राजी हो जाएंगे सदा लेकिन इस सिद्धांत को मानने वाला कहेगा लेकिन इस सिद्धांत के गलत कहने वाला बिल्कुल गलत है ये सिद्धांत तो बिल्कुल ही सच है बस वही वही बात वापिस लाउटा आदमी की बुद्धि इतनी छोटी है कि तो उसमें परम बुद्धि से जो भी सत्य आते हैं वो उनको सदा खुद अपने को उन सत्यों तक ले जाने की बजाय उन सत्यों को अपने स्थान तक ले आता है बस वो तो स्वाभाविक ये होता है यानी बजाय इसके कि मैं आपको खींच खींच के ऊपर की मंजिल पर ले चलू मैं पूरी जिंदगी कोशिश करता रहूंगा ऊपर की मंजिल पर आपको खींच के ले चलने की लेकिन मरने के बाद आप मेरी लाश को नीचे की मंजिल पर आएंगे जहां आप थे और करेंगे क्या मैं अपनी कोशिश कर चुका आखिर में आप अपनी कोशिश करेंगे तो हम अपने उन सब लोगों को जिन्होंने हमें कोई परम बात सुनाई है इतना प्रेम करने लगते हैं कि आखिर में हम होने जब वो नहीं रहते तो अपनी जगह पर उनको ले आते हैं ठीक भी है क्योंकि वो आखिर में आप क्या करेंगे जगह पर ले चलो।